ओम सहनो सह नौ भुन सह वीर करवावै तेजस्वीनाधीतमस्त मषा शांति शांति हाँ जी बोलिए महाभाष्य महाभाष्य में में भी इसके भी इसके विपरीत प्रमाण है है और ये भी नहीं तो फिर तो विचार करें। वो केवल में जो बात आई है ना वो केवल पिंडी भूत करने की बात है मतलब भी जैसे भी भी पड़ या यहाँ पे धातु केवल तो वहाँ बोला की है कि क्रिया अप्रत्यक्ष कौन सी क्रिया? अस्ति, भवति, तक नहीं बोला है वो वो दृष्टिकोण अलग है यहाँ दृष्टिकोण अलग है क्योंकि यहाँ पर जिस दृष्टिकोण से ये बोला जा रहा है की द्रव्याश्रित होने के कारण से जैसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है द्रव्याश्रित उस गुण का भी प्रत्यक्ष होता है तो वैसे ही उस क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है मेरी भी चर्चा ही होती रहती है ऐसा नहीं मैं इसमें बात नहीं करता मैं भी इस संदर्भ में दूसरों से चर्चा करता रहता हूँ कि क्या माना जाए वास्तव में तो न्यायदर्शन के उस पूरे अवयवी के प्रसंग में जहाँ जहाँ ये बातें आई हैं वहाँ स्पष्ट उसको प्रत्यक्ष स्वीकार किया है केवल केवल माभाष्य जो कथन है वहाँ पर वो जिस दृष्टिकोण से कहा है वो एक अलग दृष्टि है वो तो आ, आ, वो देख देख सकते हैं आप उसकी उदयवीर जी के दर्शन मुझे ऐसा लगा नहीं केवल देखने की बात कही है मतलब उन्होंने इस तरह का लिखा है यानी उदयवीर जी ने ही ये प्रत्यक्ष की बात निकाली है वहाँ से तो एकदम प्रत्यक्ष ऐसा नहीं निकल रहा है थोड़ा दिक्कत भी हो रही लेकिन है लेकिन ठीक है उन्होंने तो समझाया समझाने की शैली ठीक है लेकिन भी ठीक है। नहीं वो तो केवल ये है की ग्रहण शब्द का अर्थ जो है वहाँ प्रसंग के अनुसार प्रत्यक्ष ही होता है उन्होंने किया है मतलब ग्रहण शब्द जो है वहाँ ग्रहण क्या है मतलब पास से ग्रहण होता है दूर से नहीं होता है पर ये जो ग्रहण जो बोला जा रहा है वो प्रत्यक्ष के लिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रसंग प्रत्यक्ष का चल रहा था तो इस दृष्टिकोण से मैंने आपको केवल कहा उस ग्रहण शब्द का अर्थ उन्होंने प्रत्यक्ष शब्द से अभिव्यक्त किया वो देख लो जो कि आप कर रहे थे था था तो वो जो कर रहे वही मैं कर रहा हूँ तो एक प्रकार से प्रमाण भी तो बोलिए उसके आगे क्या कहना चाहते हैं जो बुद्धिवीर जी का प्रमाण विभाग ये भी स्वीकार होना चाहिए क्योंकि आ, मैं यही मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने उदयवीर जी को प्रमाण माना है <laughs> तो इसका ये अर्थ नहीं है कि एक जगह किसी को प्रमाण मानने पर हर जगह उसको प्रमाण माना जाए मैं एक चोर व्यक्ति को प्रमाण मानता हूँ इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो चोर हर जगह प्रमाण हो जाएगा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उनको चोर कहना चाहता हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ किसी स्थान पर मैं प्रमाण हो सकता हूँ किसी स्थान पर आप भी प्रमाण हो सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रमाण हो सकता है किसी किसी स्थान पर लेकिन प्रत्येक एक व्यक्ति को कहीं प्रमाण माना है तो यह जरूरी नहीं है कि और जगह भी उसको प्रमाण माना जाए केवल इस बात को आप ले लीजिएगा मतलब उन्होंने ये वेग को भी माना है तो मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है अगर कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देगा तो मैं मान लूंगा मेरे कोई आपत्ति नहीं बात होती कि वो कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं मेरे पक्ष में आ रहा है इसलिए स्वीकार नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा कोई आपत्ति नहीं है अगर किसी और प्रमाण से वो खंडित होता है तो मैं मान लूंगा बात केवल प्रमाण की हो रही है क्योंकि जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसको हम स्वीकार कर लेंगे चाहे वो उदयवीर जी कहे चाहे आप कहे चाहे मैं कहूँ जब तक वो प्रमाणों से पुष्ट जब तक नहीं होता है तब तक हम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते रही बात कि एक जगह एक ऋषि ने उसको प्रत्यक्ष माना है किसी ऋषि ने उसको अप्रत्यक्ष माना तो जिसको अप्रत्यक्ष मान रहा है उसका कोई दृष्टि जरूर है वहां पर उस दृष्टि को हमें समझने की आवश्यकता है जी। इसको। इसको। हाँ जी। जी हाँ, के में किसको प्रधान भाष्य और सूत्र सूत्र ऋषि का है और भाष्य भी ऋषि का है तो दोनों को मानेंगे हाँ इसके ऊपर जो है यहाँ सूत्र प्रमाण होगा भाष्य प्रमाण नहीं होगा लेकिन जो सूत्र है वो सूत्र सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा है सूत्र है और वो भाष्य उसी का तो भाष्य है अब सूत्र को प्रमाण मानेंगे तो सूत्र का एक अर्थ आप कर रहे हो एक अर्थ में कर रहा हूं तो दोनों अर्थ अलग अलग हो रहे हैं उस स्थिति में ना तो आपका प्रमाण माना जाएगा ना मेरा प्रमाण माना जाएगा हम दोनों को किसी और को प्रमाण मानना पड़ेगा उस स्थिति में जी यहाँ सूत्र ने बहुचन पढ़े चकार दो तो तो लेना था पढ़ते चकारी क्यों पढ़े देखिये चकार हाँ तो तो जो कर्मणाम है यहाँ शब्द है तो कर्म से पांच विक्षण पांच तो अगर कर्मणाम से पांच लेंगे तो चक्रे भी आ सकता है कि इन आदि से संयोग विभाग देख होते हैं ऐसा है कर्म नाम से पांच कर्म लेना ऐसा यहाँ अभिप्रेत इसलिए नहीं है यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अनेक कर्म मिलकर के एक कार्य को उत्पन्न करते हैं प्रसंग को आपको भी देखना पड़ेगा ना आपको जैसे अनेक द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य को उत्पन्न करते हैं ऐसे अनेक गुण मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं ऐसे ही अनेक कर्म मिलकर के एक गुण को उत्पन्न करते हैं तो ये जो अनेक कर्म है ये अनेक कर्म एक जैसे कर्म होंगे भिन्न भिन्न कर्म नहीं मतलब जैसे उत्क्षेपन कर्म अवक्षेपन कर्म आकुंचन कर्म प्रसारण कर्म ये सब मिलकर के एक कार्य को उत्पन्न करते हैं ये इसका अर्थ नहीं होगा मैं समझ रहा हूं आपकी बात को तो यहां अनेक कर्म मिलकर के का अभिप्राय यह है कि एक जैसे से कर्म एक जैसे अनेक कर्म मिलकर के एक कार्य गुण को उत्पन्न करते हैं इतना अर्थ लेना चाहिए रही बात चकार का तो चकार जो आया है यहां पर दोनों को लेने के लिए कहा आ रहा है अथवा पिछले वाले प्रसंग को जोड़ता है और, और इस बात को भी ऐसा समझना चाहिए तो उस का अर्थ बताया ना के के लिए लिए आया आया हुआ है भोजन के लिए आया। अगर इस प्रकार भी हैं कि कोई दोष दोष दोष नहीं नहीं आता देखिए तब आएगा जब अनेक कर्म मिलकर के एक वेग को उत्पन्न करते हों तो मैं बो, नहीं कर रहा हूं। अच्छा आप नहीं कर रहे आप केवल ये कहना चाहते हैं कि वेग भी उत्पन्न होता है किस से? कर्म से एक कर्म से जी? एक कर्म से हाँ, एक कर्म से हाँ तो मेरा कोई आपत्ति नहीं ना एक कर्म से।, निकल मैं से नहीं निकल सकता ना एक कर्म से तो वो प्रसंग ही नहीं है ना जिस, जिसका प्रसंग नहीं है उसको क्यों लाना चाहते हैं एक कर्म एक वेग को उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति ना आपको है ना, ना मेरे को है नहीं है ना दोनों को जिसमे आपत्ति नहीं है उसको क्यों लाया जाए यहाँ पर उस चीज को लाना चाहिए जो प्रकरण के अनुसार कह कह, कह रहा है प्रकरण ये कह रहा है कि अनेक मिलकर के उत्पन्न करते हैं प्रकरण चल रहा है उस अनेक में फिर एक चीज को क्यों आप ला रहे हो? देखियो नहीं उसका उसका प्रयोजन तो बता चुके हैं ना आपको चकार का प्रयोजन भी मैंने बता दिया हा? और बहुवचन का भी प्रयोजन बताया उसको प्रयोजन, प्रयोजन सिद्ध कराने के लिए अप, अप्रसंग को यहाँ लाना उचित नहीं है अगर इस चकार का प्रयोजन हम नहीं बता पा रहे बहुवचन का प्रयोजन नहीं बता पा रहे तब आप ला सकते हो जब इसका प्रयोजन हो चुका है इस तो क्या आधर आर्थ तो? तो. क्यों नहीं देखा जाता बहुत स्थानों पर होता है तो हाँ जी बहुत स्थानों पर होता है तो तो वो भी वो भी होते हैं ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं होता है जब आएगा तो दिखा देंगे ना उसमें तो कोई बात ही नहीं है हाँ जी।, जी मैं भी सोच रहा था, था तो जैसा लगा था जो या द्रव्य का प्रत्यक्ष बोलते हैं तो द्रव्य का प्रत्यक्ष न होकर केवल गुण जो ये जो है ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो इसमें मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ जो आपका कथन तो मैं समझ ही रहा था क्योंकि जो द्रव्य केवल गुण ही को देख रहे है ना इसका मतलब आप ये कहना चाहते है की गुण बिना द्रव्य के रहते हैं अब ये कहना चाहते हैं केवल गुण का ग्रहण हो रहा है केवल गुण का ग्रहण कभी नहीं हो सकता द्रव्य के आश्रित गुण रहता है तो द्रव्य भी दिखता है अगर आपकी बात मानेंगे तो फिर कहीं भी द्रव्य प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता जी, प्रत्यक्ष गुण प्रत्यक्ष होता है? गुण है। पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि क्या ये सिद्धांत बनाया जाए की द्रव्य प्रत्यक्ष होते नहीं है क्या दोष आएगा क्या दोष आएगा क्योंकि जब साक्षात द्रव्य दिख रहा हो और उसमें आप कहो कि केवल गुण दिखता है द्रव्य नहीं तो द्रव्य दिख रहा है, है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गुण आ, गुण तो दिख रहा है द्रव्य नहीं दिख रहा है तो क्या ये साध्य नहीं है आप बताइए कि जो आपको इसमें दिख रहा है नहीं पहले पहले आप इस बात को बताइए आप ये तो कहना चाहते है तो द्रव्य तो साध्य है तो मैं आपको नहीं कहूंगा की गुण भी साध्य है नहीं कोई भी व्यक्ति जो भी देखता है hmm. वो ये नहीं तो देखिये तो <tod everything> पहले इस बात को द्रव्यू देखता हूँ ऐसा कोई नहीं बोलता वो यही बोलता मैं द्रव्य को देख रहा हूँ ये बोलता है द्रव्य <tod wszystko> को देखना अलग बात है द्रव्यत्व को देखना अलग द्रव्यत्व द्रव्यत तो जाति हो गई ठीक है ना द्रव्य को देखना एक सामान्य व्यवहार नहीं नहीं नहीं ये तो सभी लोग साक्षात द्रव्य को ही देखते हैं और द्रव्याश्रित जो गुण है वो भी देख रहे हैं दोनों देखते हैं केवल गुण गृहित कभी नहीं हो सकते बिना द्रव्य के वहां जहां भी गुण हो दिख रहे हैं उस गुण के साथ साथ द्रव्य भी दिखता है तो गुण के बिना द्रव्य भी नहीं दिख सकता। हम तो कब कही नहीं रहे हैं। हम तो कही नहीं रहे है गुण के बिना द्रव्य दिख ही नहीं सकता हम भी मान रहे हैं मतलब द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते हाँ जहाँ जहाँ गुण गृहित हो रहे हैं केवल गुण गृहित नहीं हो सकते उसके साथ द्रव्य भी गृहित होता है क्योंकि गुण गृहित होने का मतलब है द्रव्य से गुण को अलग करना जहाँ के बिना द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते और गुण के बिना हाँ जी दोष क्या इसका दोष्रिना दिख रहा है नहीं आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतरेतर आश्रय दोष है यहाँ पर क्योंकि इतरेतर आश्रय दोष कहाँ होता है नहीं नहीं नहीं इतरो इतर जहाँ अनित्य होता है जो तो, नित्य संबंध है वहाँ इतर इतर आश्रिय दोष होता ही नहीं है आपने न्याय दर्शन में पढ़ के आतरे तर आश्रय दोष सदा अनित पदार्थों में होते है नित्य पदार्थों में नित्यता जहाँ नित्यता होती है वहाँ इतर आश्रय नहीं होता दोनों का संबंध गुण गुणी का संबंध नित्य है गुण गुण-गुणी का संबंध नित्य है बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता और बिना गुण के द्रव्य नहीं रह सकते इन दोनों का आपस में नित्य संबंध है और जहां नित्य संबंध होता है वह इतर इतना दोष नहीं आता है ये आप पढ़ करके आ चुके हैं हाँ जी कहा जाता है गुण के आशुद्ध ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं वो धारण ही नहीं करता है ना यहाँ तो केवल ये कहा जा रहा है कि द्रव्य में गुण रहता है ये नहीं कहा जा रहा है कि गुण में द्रव्य रहता है जब ये कहेंगे तब आपका कर प्रश्न उपस्थित हो जाएगा ठीक है ना मतलब मैं आपको आश्रित कर रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे को आश्रित कर रहे हैं ऐसा नहीं होता यहाँ पर वो तो केवल ये कहा जा रहा है गुण द्रव्य के आश्रित रहता है ये नहीं कहा जा रहा है कि द्रव्य गुण के आश्रित रहता है क्योंकि वो धारण ही नहीं करता है वो धारण ही नहीं कर सकता है तो कैसे रहेगा और ये भी ये जो ये तो केवल एक वैशिष्टिक दर्शन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो गुण गुणी को अलग अलग करके हम देख रहे हैं तात्विक रूप से देखेंगे तो कोई गुण अलग होता ही नहीं है द्रव्य ही गुण है गुण ही द्रव्य है अगर तात्विक रूप में आप चले जाएंगे ना मतलब आप वैशेषिक को हटा करके आप सांख्य में चले जाएंगे तो गुण गुणी कोई अलग होता ही नहीं है मतलब द्रव्य को ही गुण कह रहे हैं गुण को ही द्रव्य कह रहे हैं ये एक ही चीज है इसलिए अगर उस दृष्टि से आप देखेंगे जिसको आप देख रहे हो कह रहे हो कि गुण गुण का प्रत्यक्ष होता है तो गुण होता ही नहीं द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो, हो रहा है वहां पर यदि तात्विक रूप में आप देखेंगे ना तात्विक रूप में ये तो ये तो विकल्प वृत्ति है ये तो समझने के लिए व्यवहार के लिए है ये सारा वैशेषिक जो है ये विकल्प है यथार्थ में नहीं है ये केवल व्यवहार के लिए ये अलग किया हुआ है यथार्थ में देखेंगे तो द्रव्य को गुण को एक ही बात है उस दृष्टि में जिसको आप गुण दिख रहा है ऐसा कह रहे हैं वो क्या गुण दिख रहा है वो तो द्रव्य ही दिख रहा है द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो रहा है द्रव्य का सांख्य का मत है सांख्य मत है कि गुण दिखता है द्रव्य नहीं दिखता है देखो आप कुछ अलग ही बात कह रहे हैं जब वहां गुण गुनी को अलग नहीं माना जा रहा हो तो आप वो कैसे कह सकते हैं कि गुण ही दिखता है द्रव्य नहीं दिखता है आप ये बात बताओ वहां गुण गुणी को भेद ही नहीं करते हैं पुरुष से चैतन्यम ठीक है ना पुरुष की चेतनता अरे वे चेतनी ही पुरुष है तो फिर आप किसको किसको अलग कर रहे हो किसको किससे अलग कर रहे हो हाँ जी सांख्य और योग समान शास्त्र है हाँ। नहीं दे रहा हूँ मैं योग दर्शन का है उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वो जो सांख्य की बात कर रहे हैं तो सांख्य योग कई समान शास्त्र है ना दोनों के एक जैसा ही सिद्धांत होंगे अलग अलग थोड़ा सिद्धांत होंगे हाँ जी मत हैं तक देख चुके। है। क्या मतभेद आ रहे हैं छ देखिए छ पदार्थ वो भी स्वीकार कर रहे हैं छह पदार्थ ये भी स्वीकार कर रहे हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय वो तो भी स्वीकार कर बो, रहे हैं हाँ जी हाँ तो ज्ञानर्थ भी ले लो ना मेरा कोई दिक्कत नहीं है पर आपको यह समझना पड़ेगा बताना पड़ेगा वो जान किसी आश्रय के आश्रित रहता है और वो आप आत्मा को ले लेंगे मैं मन बता रहा था आप आत्मा को कहना चाह रहे हैं मेरे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मन भी मन से भी प्रत्यक्ष होता है आत्मा से भी प्रत्यक्ष होता है मेरा कोई आपत्ति नहीं है वहां बुद्धि अपेक्षा से बुद्धि का अर्थ आपने लिया है तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है पर वहां ज्ञान केवल ज्ञान को नहीं कहा जा रहा है वहां पर ज्ञान से आत्मा को लेना पड़ेगा क्योंकि जान से नहीं जाना जाता है, जान जिसके आश्रित है उससे जाना जाता है यानी आत्मा से जाना जाता है ये मानो ये मन से जाना जाता है ये मानो मेरा क्या आपत्ति है आप अंतकरण में से किसी को भी कह सकते हो मेरा कोई आपत्ति नहीं वहां पर हाँ जी सूत्र अपेक्षा हाँ जी जो बुद्धि अपेक्षा कहा है कोई व्यक्ति है या कोई तो व्यक्ति अंधा है तो वो बोध को जाति का पता नहीं कर पाएगा बुद्धि की अपेक्षा से उसको होना चाहिए था जाति का पिक... समझ होनी चाहिए थी लेकिन तो वो नहीं होनी चाहिए इससे तो ये पता लगता है कि जो जाति का ज्ञान होता है वो इंद्रिय से ही इंद्रिय से ज्ञान होता है ये रूप ऐसा है ये रूप उसी के समान ये रूप भी के समान है उसको फिर बुद्धि से जोड़ता है वही है प्रत्यक्ष इंद्रिय से इंद्रिय से ही होता है हम भी इंद्रिय से मानते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं लेकिन वहाँ जो सामान्य जो जाति है वो द्रव्यों को ये द्रव्य जैसा ये द्रव्य वैसा ये द्रव्य है द्रव्यों का प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं, ये जो समन्वय कर रहा है वो बुद्धि से कर रहा है यानी मन से कर रहा है वो मानसिक प्रत्यक्ष का उसको आत्मिक प्रत्यक्ष का कोई आपत्ति नहीं तो बुद्धि की बुद्धि से जाना जाता है जो कहा जा रहा है यानी मन से जाना जाता है या मन अर्थना लेकर के आत्मा से जाना जाता है वो आत्मिक प्रत्यक्ष है मानसिक प्रत्यक्ष है बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है सामान्य है, जिसको आप जान रहे हो द्रव्यों को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं ये मतलब ये भी मनुष्य है प्रत्यक्ष किया ये भी मनुष्य ये भी प्रत्यक्ष किया दोनों को एक जैसा जो माना जा रहा है वो मन से जाना जा रहा है मन से अनुसंधान करते वहां पर इसको प्रतिसंधान करते हैं अनुसंधान प्रतिसंधान करते हैं जो इस तो थी, थी आ, ये, इनकी व्याख्या ये इस वाक्य को अपन स्वीकार नहीं कर सकते तो मतलब ये इंद्रिय इंद्रिय से मतलब बाई इंद्रिय से नहीं इतना अगर लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं बाईक ये हाँ जाति लेकिन पर्याप्त हाँ जी लेकिन वो का नहीं कर पा रहा। हाँ नहीं कर पाएगा तो बुद्धि नहीं होगा न ऐसा है की मतलब बाहर जो द्रव्यों को जान करके ही तो सामान्य का जान होता है ना जब द्रव्य का ही बोध नहीं हुआ उसको तो फिर जाति का कैसे बोध होगा फिर उसका जो बोध करने का दूसरा ढंग होगा वो स्पर्श से जानता है रूप प्रत्यक्ष नहीं होगा उसको रूप प्रत्यक्ष तो नहीं होगा लेकिन स्पर्श प्रत्यक्ष तो होगा तो स्पर्श प्रत्यक्ष से फिर जाति का अनुमान कर लेगा मतलब जाति का जान करेगा बुद्धि से जैसे मान लीजिए मैं एक, एक रुपए के सिक्के को देख नहीं सकता रूप प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन स्पर्श से उसका प्रत्यक्ष तो है एक रुपए का तो एक रुपए के सिक्के को लिया जान लिया दूसरे सिक्के को लिया जान लिया तीसरे को लिया जान लिया तो अब ये जो स्पर्श से तीन सिक्कों का जो ज्ञान हुआ ये तीनों एक जैसा है तब वो बुद्धि से जानता है जाति का ज्ञान उसको तब भी हो जाता है इंद्रियवल व्यक्ति का ज्ञान हुआ इंद्रिय से व्यक्ति का ज्ञान हुआ, हुआ ना ये एक व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति तीन व्यक्तियों का तो इंद्रियों से ज्ञान हुआ अब इन तीन व्यक्ति एक जैसे है इसका ज्ञान तो वो मन से करता है प्रतिसंधान से प्रतिसंधान समझ रहे हैं आप लोग पहले वाले जान को दूसरे वाले जान को एक दो दोनों जानों को जोड़ना या प्रतिसंधान कहते हैं तो वो मन से करेगा वहां पर तो जाति का जान तो है अंधे को भी होता है बस उसको केवल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा बाकी प्रत्यक्ष तो हो रहे ना स्पर्श का गंध का रस का सबका प्रत्यक्ष हो रहा केवल रूप प्रत्यक्ष नहीं रूपत्व तो जाति का बोध उसको नहीं होगा ये तो मान लेंगे गंधत्व का स्पर्शत्व का उन सब जातियों का तो बोध होगा इसमें कोई आपत्ति नहीं तो जो हमें एक का जा, जान हो रहा है।, तो है ना मतलब उसको ये बताया गया है कि ये एक रुपए के सिक्का ऐसा होता है तो उसने स्पर्श करके उसको उसी तरह उसको एक बार करा दिया है प्रत्यक्ष करा दिया उसको देखो ये पकड़ करके देखो ये इसी प्रकार के इसको रुपए का सिक्का कहते हैं इसको तो उसको उसको हो गया उस से उसको जानता जाएगा फिर वो जो तीन सिक्कों को उसने जान लिया स्पर्श से प्रत्यक्ष किया अब उन तीनों को प्रतिसंधान करता है मन से तब उसको जाति का पता लगता है आपने बताया अब ऐसा लग रहा है कि जो हमें एक द्रव्य का भी ज्ञान हो रहा है वो भी बुद्धि तो इसके माध्यम से तरंगे गयी मनने जाना उसको ज्ञान तो बुद्धि आप... कहना क्या चाहते है आप ये कहना चाहते है मानसिक प्रत्यक्ष होता है रुपये का ये इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है पहले इसका आपको निर्धारण करना होगा इस तरह से का इस तरह ना ना, फिर तो आपको किसी को भी आप देखेंगे उन सब आप प्रत्यक्ष तो मानेंगे नहीं जबकि इंद्रिय प्रत्यक्ष होता ही है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से तो उसका ज्ञान हो रहा है तो उसको तो प्रत्यक्ष ही मानना चाहिए हाँ अगर अतिय प्रत्यक्ष होता है तब आप मान सकते हैं अतिय प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है या तो इंद्रिय प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है इंद्रिय और अर्थ के साथ संनिकर्ष होने पर हो रहा है क्यों जी पकड़ में आ रहा है ये सन्निकर्ष वाला ही प्रत्यक्ष है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को मन तो सबके साथ जुड़ जाएगा उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आत्मा मन तो सभी के साथ जुड़ेगा बिना आत्मा के तो कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन Osionfish. जो माध्यम है जिसके बिना नहीं हो रहा हो उससे माना जाता है ये इंद्री के बिना नहीं हो रहा इसलिए उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं और जहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता है वहाँ मानसिक प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे सुख और दुख का होता है सुख दुख का ज्ञान मन से ही होता है इंद्रियों से नहीं होता इसलिए उसको मानसिक प्रत्यक्ष कहते फिर परमात्मा का प्रत्यक्ष आत्मा से ही होता है तो उसको आत्मिक प्रत्यक्ष कहते हैं तो एक आत्मिक प्रत्यक्ष होता है एक मानसिक प्रत्यक्ष होता है एक इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है ऐसा चलें? हा बोलिए पृष्ठ बारह पर गुणस था वो पृष्ठ बारह पर हाँ जी था क्या जी में जो बताया सस्ती तो कोई अलग अलग अर्थ अर्थ है, है उसका। मतलब अर्थ में वो नहीं होती। नहीं आप ये क्या कहना चाहते मतलब हेतु अर्थ में नहीं है यहाँ पर किस अर्थ में उन्होंने मतलब हेतु अर्थ में सष्टी होता है ऐसा बोला हेतु तो अर्थ निकलता उन्होंने केवल हेतु अर्थ निकलता बोला अब मैं बता रहा हूँ हेतु के अर्थ में सारी विभक्तियाँ होती है उनका ये अभिप्राय था उनका ये नहीं अभिप्राय था कि हेतु अर्थ में सृष्टि होती है कोई अलग विधान किया वो व्याकरण में ऐसा उनका अभिप्राय नहीं था उनका केवल इतना था हेतु के अर्थ में सृष्टि विभक्ति बोला है अर्थात यहाँ जो सृष्टि विभक्ति वो हेतु के अर्थ में है ये इनका कथन था ना कि हेतु अर्थ में सृष्टि का विधान कोई सूत्र या कोई वार्तिक ने किया ऐसा उनका अभिप्राय नहीं था वो अलग दृष्टि होता है, तो तो दोनों में होता है। तो वहाँ केवल यही अर्थ नहीं है सारी विभक्तिया होती है यह उसका अभिप्राय हेतु के अर्थ में सारी विभक्तियां होती है अब न्याय दर्शन आपने पढ़ के आये ना वहाँ बाशि में देखिए जगह जगह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है और वहाँ पंचमी विभक्ति का जरूरत ही नहीं है लेकिन हेतु के अर्थ में इसलिए वो कोई भी विभक्ति प्रयोग कर सकता है वो जब पढ़ने वाले होते ना जिनको संस्कृत बहुत कम आती है जी यहाँ तो हेतु में यह तो हेतु यह हेतु तो है ही नहीं लेकिन पंचमी क्यों दिया है ऐसे ब्रह्मचारी पूछते थे मेरे से तो देखिए यहाँ वो हेतु में दिया इसलिए वो पंचमी नहीं है वहाँ तो केवल प्रतिपादन कर रहा है कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो ऐसा होने से ऐसा होने से का मतलब है ऐसा होता है बात मैं ये, ये है आप वो हेतु जो जो शब्द हेतु को बताने के लिए होता है ना उस शब्द में पंचमी विभक्ति भी, भी लगा सकते हो तृतीय विभक्ति भी लगा सकते हो षष्टी विभक्ति भी, भी लगा सकते हो सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हो कोई भी विभक्ति लगा सकते हो ऐसा उनका कथन था ठीक है नहीं वहाँ पर आप कहीं कहीं क्यों हम बोल सकते ना है न क्यूँकी वार्तिक है यहाँ पर वार... हेतु को बताने के लिए कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते है तो उसमें षष्टि भी प्रयोग कर सकते उसमें क्या आपत्ति है ना तो वार्तिक है ना वार्तिक है कि हेतु को बताने के लिए सर्वेशां प्राय ऐसा पूरा वार्तिक याद नहीं आ रहा है मेरे को निमित्त निमित्त कारण सर्वेशां प्राय दर्शनम ऐसा है लगता <laughs> है अगर वहाँ कस्मात हेतु अगर मतलब वहां शब्द नहीं लिखा हो तो वहाँ नहीं लग सकता ये आपका कथन है मतलब शब्द का लिखना जरूरी है वहाँ पर उसको मतलब आ, इस हेतु से वहां हेतु आप जोड़ दो ना क्या बात अध्यार कर लो उसमें क्या दिक्कत है तो तो थोड़ा ऐसा, ऐसा नहीं है देखिये वहाँ हेतु वहाँ उसका अभिप्राय यह है कि हेतु को कहने में कोई भी विभक्ति होती है तो अने कारने अब अनेना न लिखे लेकिन कारने कहेंगे तो अनेना अपने आप अंतर नहीं देना उसको लिखने की कोई आवश्यकता थोड़ी है विशेषण को हर जगह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जहां अगर किसी को लगता हो तो लिख ले आपत्ति नहीं है अगर नहीं भी लिखता है तो इस कारण से का मतलब है अने कारण अब वहां केवल कारण न लिखता है तो उसका अर्थ हम तो यही तो करेंगे ना इस कारण से इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो वहां वो विशेषण लिखे ना लिखे वो अंतर्नीत माना जाता है वहां पर यह व्याकरण का नियम है चलिए चले हाँ जी अब तीसरा सूत्र देखें चोड़ा अच्छा चौथा सूत्र है क्या हाँ जी बोलिए तीसरे इस सूत्र में व्याकरण को छोड़ के क्या मतलब है अच्छा अच्छा व्याण ठीक बात है व्याकरण को छोड़कर के तीसरा सूत्र का ये मतलब है सामान्य और विशेष का जो ज्ञान होता है वो बुद्धि से होता है यानी मन से होता है यह आत्मा से होता है बाह्य इंद्रियों से नहीं होता है ये इसका अभिप्राय है बस इतना ही इसका मतलब है। जी।, जी, जी।, हाँ जी। सामान्य और विशेष का ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से होता है हाँ। अभी आपको सामान्य का ज्ञान आपने बताया कि तीन सिक्के थे उसका जो तो ज्ञान उसका किया उसने लेकिन जब विशेष आया हाँ। विशेषता तो एक ही पदार्थ है तो उसको बुद्धि की अपेक्षा से किया जाने अच्छा। क्यों वो तो इंद्रिय <laughs> देखिए है वो विशेष विश, विशेष जो है विशेष सामान्य तो जाति हो गया तो विशेष तो जाति नहीं है तो वो उसको इंद्रिय से जानेगा आपने एक विशेषता देखिये प्रतिसन्धान का महाविशेष के अर्थ में नहीं बताया वहां पर सामान्य के अर्थ में ही प्रतिसंदान की बात की प्रतिसंदान का मतलब <सथ> है ये एक सिक्का ये एक सिक्का ये एक सिक्का तीनों सिक्कों को उसने प्रत्यक्ष किया इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी स्पर्श से अब उन तीनों सिक्कों का ज्ञान जो है उसको प्रतिसंदान करता है मन से तब कहता है ये भी वैसा है ये भी वैसा है ये भी वैसा है वो जो जाति का सामान्य का जो बोध हो रहा है वो मन से हो रहा है ये मैं कह रहा था वहाँ पर सामान्य और तो तीसरा जान क्या होता है? नहीं वहाँ विशेष ज्ञान हो ही नहीं रहा है ना विशेष की तो जरूरत नहीं है विशेष तो वहाँ अपने आप हो जाएगा जब आ, एक पदार्थ को देखता है वो उस जैसा नहीं होता है तो उसको विशेष समझ लेता है किसको इंद्रिय से जान रहे हैं आप? आपको है? वो प्रत्यक्ष जान है नहीं वो प्रत्यक्ष तो है इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है हाँ वो है तो सभी प्रत्यक्ष है मेरे कोई आपत्ति नहीं प्रत्यक्ष में यहाँ बुद्धि अपेक्षम का मतलब है इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है वो मानसिक प्रत्यक्ष है या आत्मिक प्रत्यक्ष है ऐसा कहो प्रत्यक्ष अलग है मानसिक प्रत्यक्ष अलग है तो सामान्य और विशेष का जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं, नहीं हो रहा है, है वो मानसिक प्रत्यक्ष हो रहा है ये कहना चाहते हैं जो सामान्य का ज्ञान होता है विशेष का ज्ञान होता है बुद्धि तीसरा जो ज्ञान होता है ज्ञान को क्या समझा देना तीसरा कौन सा आप बताओ पहले इंद्रिय से कोई प्रत्यक्ष हो रहा है जो प्रत्यक्ष हो रहा उसको हमने सामान्य और विशेष नाम दे दिया आ? जैसे इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो इंद्रिय के प्रत्यक्ष कहेंगे ना उसको इंद्रिय प्रत्यक्ष हो रहा है जैसे बुद्धि की प्रत्यक्ष ज्ञान हो है सामान्य और विशेष जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसे बुद्धि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है सामान्य विशेष इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है क्या? उसको सामान्य विशेष में नहीं आएंगे ना वो द्रव्य प्रत्यक्ष कहेंगे गुण प्रत्यक्ष कहेंगे जैसे जैसे प्रत्यक्ष है उस उसके नाम से कहेंगे देखिए तो विशेष सामान्य की अपेक्षा से होता है विशेष जो है सामान्य अपेक्षा से होता है तो द्रव्य जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो उस द्रव्य प्रत्यक्ष कहेंगे उसको क्या कहेंगे ये थोड़ा कहेंगे तो द्रव्य प्रत्यक्ष द्रव्य प्रत्यक्ष अलग है गुण प्रत्यक्ष अलग है कर्म प्रत्यक्ष अलग है ऐसे ही सामान्य प्रत्यक्ष अलग ऐसे ही विशेष प्रत्यक्ष अलग तो अब क्या आप पूछना चाहते वो बताओ मैं पूछना चाहता हूँ बुद्धि बुद्धि से जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है बुद्धि से सामान्य और विशेष का ज्ञान होता है अब इसके अतिरिक्त जो ज्ञान होता है वो कौन सा ज्ञान सामान्य द्रव्य का होता है द्रव्य क्या है उसको वहाँ सामान्य विशेष का प्रयोग नहीं होता है द्रव्य को द्रव्य कहते हैं जब द्रव्य सारे द्रव्य एक जैसा जब आ जाते हैं तब सामान्य होता है और वो सामान्य द्रव्य से भिन्न होता है याद रखना हाँ द्रव्य अलग है सामान्य अलग है विशेष अलग है द्रव्य अलग है इसलिए तो छह पदार्थ हैं। द्रव्य को सामान्य नहीं कह सकते आप द्रव्य और सामान्य को एक बना करके आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है द्रव्य बिल्कुल अलग पदार्थ है सामान्य अलग पदार्थ है द्रव्य का ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष हो रहा है यहां पर और सामान्य का मानसिक प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा मान लीजिएगा ठीक है हाँ जी अब आगे बढ़े चौथा सूत्र तद् बुद्धि अपेक्ष कथम स्वयं प्रदर्शयती आचार्यः वो जो सामान्य विशेष है ये बुद्धि की अपेक्षा से किस प्रकार होता है इस बात को लेकर के आचार्य स्वयं दिखाते हैं ठीक है बोलिए भावो अनुवृत्तेवा हेतुत्वाद सामान्य पहले सामान्य को लेकर के बताया जा रहा है तो कहते हैं अनुवृत्ते हेतुत्वाद है अनुवृत्ति इसको बंद कर सकते हैं ना हाँ क्योंकि ज्यादा आवाज आ रही है वो तो पंखे चला सकते हैं आप और क्या वैसे इतनी गर्मी नहीं है आ? आ, गर्मी नहीं है एक ये भी लाइट जला दो हा जी ये कहते हैं अनुवृत्ति बुद्धे है अनुवृत्त बुद्धे व हेतुत्वाद अनुवृत्ति बुद्धि अनुवृत्ति बुद्धि का मतलब है अनुवर्तन ज्ञान बार बार अनुवर्तन एक जैसा ज्ञान अनुवृत्ति बुद्धे है यानि अनुवर्तन ज्ञान एक तो वृत्ति शब्द है एक वृत्ता शब्द है या तो आप अनुवृत्ति बुद्धि का हो या अनुवृत्त बुद्धे का हो दोनों में का एक ही मतलब है यानी अनुवर्तन ज्ञान होने से भाव अर्थात सत्ता सामान्य मेंवा सत्ता सामान्य होता है अनुवर्तन ज्ञान का मतलब है जैसे मैं कहूं यह द्रव्य है यह गुण है यह कर्म है तो है है, है, तीनों में एक समान हो रहा है ना इसको कहते हैं अनुवर्तन ज्ञान एक जैसा ज्ञान को अनुवृत्त ज्ञान कहते हैं या अनुवृत्ति बुद्धि कहते हैं तो एक जैसा ज्ञान हो रहा है यह किसके कारण से हो रहा है तो कह रहे हैं भाव के कारण यानी सत्ता के कारण मतलब द्रव्य की सत्ता है ना उस सत्ता को ही है शब्द से बोल रहे हूँ यानी द्रव्य है यानी द्रव्य की सत्ता है क्यों कहिएगा गुण की सत्ता है ऐसे ही कर्म की सत्ता है सत्ता का मतलब है है को सत्ता शब्द से कह रहे विद्यमानता यानी द्रव्य है गुण है कर्म है तीनों में है, है आ रहा है एक जैसा आ रहा है इसको कहते हैं अनुवर्तन ज्ञान इस अनुवर्तन ज्ञान से पता लगता है तीनों में एक जैसा स्वभाव है और वो जो तीनों में एक जैसा स्वभाव है उसी का नाम है सामान्य तो कहते हैं भाव सत्ता सामान्य में वे जो भाव है ये जो सत्ता है ये जो है, है ये सामान्य कहलाता है क्यों द्रव्यम सत् गुण सन कर्म सत द्रव्यम नपुंसक लिंग में इसलिए सत शब्द आया है द्रव्यम सत दोनों नपुंसक लिंग में गुणाह पुल्लिंग में इसलिए सन पुल्लिंग में है तो गुणाह सन यानी द्रव्यम सत का मतलब द्रव्य है गुणाह सन का मतलब गुण है कर्मा सत कर्म भी नपुंसक लिंग में तो कर्म है हाजी यहां कर्म नपुंसक लिंग में है यहां नपुंसक लिंग में है जहां होगा वहां वन लेना ठीक है तो यहाँ नपुंसकलिंग में तो कर्म सत अगर यहाँ पुलिंग में होता तो सन करता फिर इति सत्ताया सर्वत्र द्रव्ये गुणे कर्मणि खलु अनुवर्तम्वात ये जो सत्ता है ये जो हैपन पन है ये सर्वत्र सभी में यानी द्रव्य में भी हैपन है, है गुण में भी है कर्म में भी है इन तीनों में अनुवर्तमाना, इन तीनों में विद्यमान होने से इसको सामान्य कहते हैं स्पष्ट हो गया अत्र अर्थात आपद्यते यहाँ अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि व्यावृत्तिर एव हेतुत्वाद विशेष एवं वह अनुवृत्ति के कारण से सामान्य सिद्ध हो रहा था और व्यावृत्ति से विशेष सिद्ध हो जाएगा व्यावृत्ति का मतलब है इसमें है उसमें नहीं है तो इससे ये भेद आ रहा है व्यावृत्ति का मतलब भेद भेद से विशेष की सिद्धि होती है मतलब जैसे ये द्रव्य है ये द्रव्य नहीं है ठीक है ना ये तो द्रव्य है लेकिन ये द्रव्य नहीं है ये जो परिवर्तन आ रहा है ना इस परिवर्तन से पता लगता है कि ये द्रव्य नहीं है इससे वो जो नहीं है वो कुछ और है उसको विशेष कहेंगे ऐसा पकड़ में ये द्रव्य है ये द्रव्य है ये द्रव्य, है, ये, द्रव्य है, ये है अनुवर्तन जाने पर ये द्रव्य नहीं है तो वो अनुवर्तन इसमें नहीं आ रहा है व्यावृत्त हो रहा है यानी भेद आ रहा है उन सबसे ये भेद खा रहा है इसलिए ये जो भेद खा रहा है वो विशेष हो जाएगा वो सब सामान्य हो जाएंगे वो विशेष हो जाएगा ये कहना चाहते हैं सत्ता हाँ सत्ता नहीं नहीं नहीं नहीं ये कह, ये नहीं कहना चाह रहे ये कहते हैं कि अनुवृत्ति से सामान्य का बोध हो रहा है और व्यावृत्ति से विशेष का बोध होता है ये कहना चाहते हैं ये जो अर्थापत्ति लगाना है ना वो यथार्थ में लगाइए अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति मत लगाइए ये कहना चाह रहे हैं अर्थात आपद्य अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि व्यावृत्ति से ही व्यावृत्ति के हेतु से विशेष की सिद्धि होती है मतलब जो अनुवर्तन जिस पदार्थ में उसका अनुवर्तन नहीं है वह पदार्थ विशेष कहलाता है तो अर्थ ऐसा बनेगा बुद्धे व्यावृत्तिबुदे बुद्धे बुद्धि हेतुत्वाद् विशेष एवं तो व्यावृत्ति से व्यावृत्त ज्ञान से पृथक जान से की होती है ऐसा इसका अभिप्राय है तथा यस्ल कदाचित अनुत्तिबु कदाचित व्यावृत्त बुद्धि तस्वीर कहते हैं तथा एक और बात कहना चाहते हैं यस्मिन जिस पदार्थ में कदाचित अनुवृत्त बुद्धि कभी तो उसमें अनुवृत्त बुद्धि यानी अनुवर्तन ज्ञान है एक जैसा ज्ञान हो रहा है कदाचित कभी कभी जो है व्यावृत्त व्यावृत्ति बुद्धि पृथकत्व की बुद्धि हो रही है यानी पृथकत्व का ज्ञान हो रहा है भेद का ज्ञान हो रहा है व्यावृत्ति का मतलब भेद का ज्ञान हो रहा है तस्मिन ऐसे पदार्थ में सामान्य विशेष उस स्थिति में वो पदार्थ सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है यानी किसी की अपेक्षा से सामान्य है और किसी की अपेक्षा से वो विशेष बन जाएगा हाँ जीत होगी या दोनों है क्या कह रहे हैं आप अनुवृत्ति बुद्धि होगी अनुवृत्ति बुद्धि का मतलब है एक जैसा ज्ञान जी अनुवृत्ति है, है, है तो पहले अनुवृत्ति बुद्धि ज्ञान होगा हाँ जी बुद्धि ज्ञान नहीं अनुवृत्ति बुद्धि से सामान्य ज्ञान होता है मतलब अनुवृत्ति बुद्धि का मतलब ये द्रव्य है ये भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है तो ये सब द्रव्य है, द्रव्य ये अनुवृत्ति बुद्धि इस अनुवृत्ति बुद्धि से आपको जाति का पता लगता है अनुवृत्ति बुद्धि अलग है जाति अलग है पकड़ में आ रहे हैं हाँ जी तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर एक ही पदार्थ में अनुवृत्ति बुद्धि से सामान्य का बोध होता है और भेद बुद्धि से विशेष का ज्ञान होता है व्यावृत्ति का मतलब भेद ये था। नहीं इससे पहले पूछे क्या हाँ दौती स्वरूपम स्वरूप ज्ञान व्यवेष्ट द्वयम् स्वरूपम स्वरूप ज्ञान वा। स्वरूप स्वरूप का ज्ञान दोनों यानी एक तो स्वरूप हो गए अनुवर, अनुवर्तन ज्ञान और उससे फिर उसका बोध सामान्य का बोध एक अनुवर्तन ज्ञान उस अनुवर्तन से उस अ सामान्य का स्वरूप यथा उदाहरण से समझा रहे हैं व्यक्तिशु खलु द्रव्येशु द्रव्यत्व जैसे कि व्यक्तिशु अलग अलग व्यक्ति है वो कैसे व्यक्ति है द्रव्येशु द्रव्य रूपी व्यक्ति व्यक्ति का मतलब है पदार्थ हम जो हिंदी में व्यक्ति का मतलब मनुष्य को लेते हैं ना वहाँ पर भी पदार्थ ही होता है मनुष्य भी एक पदार्थ है पर हम वहाँ व्यक्ति शब्द से आ, आ, आ, क्या कहते हैं रूढ़ी अर्थ ले लेते हैं व्यक्ति शब्द का अर्थ वहाँ रूढ़ी मनुष्य को ले लेते हैं पर यहाँ पर व्यक्ति का मतलब है पदार्थ कोई भी पदार्थ को व्यक्ति कह सकते एकाई एकाई पदार्थ को व्यक्ति शब्द से बोलते हैं तो कहते हैं व्यक्तिशु जो इकाई वाले पदार्थ हैं यानी द्रव्य है मान लीजिएगा व्यक्तिशु खलु द्रव्येशु सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है गुणेशु गुणत्व गुणों में गुणत्व है कर्मसु कर्मत्व कर्मों में कर्मपन है इन सबको सामान्य कहते हैं यानी द्रव्यत्व को गुणत्व को कर्मत्व को सामान्य कहते हैं और पृथ्वी द्रव्य है तो पृथ्वी द्रव्य जो है वो विशेष हो जाएगा व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो विशेष होगा और द्रव्य को देखेंगे तो सामान्य हो जाएगा ऐसा अथा भावापेक्ष यदा महासत्तापेक्षयातु विशेषापी भवति उभयथा। कहते हैं भावापेक्षया, भाव की अपेक्षा से यानी सत्ता की अपेक्षा से यदवा महासत्तापेक्ष महासत्ता की अपेक्षा तो विशेषश्चापी भवती उभेता विशेष जो है वो दोनों प्रकार से होता है जैसे द्रव्य है गुण है कर्म है ये सब में एक बराबर है ये एक सत्ता है ये एक भाव है इसको कहते हैं महासत्ता यानी महासामान्य इसका नाम है महासामान्य यानी सब में एक जैसा रहता है इसको पर कहते हैं बड़ा सामान्य यानी सब में रहने वाला और एक होता है अपर सामान्य छोटा सामान्य सब में नहीं रहता है दोनों सामान्य एक बड़ा सामान्य एक छोटा सामान्य यानी द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में महासामान्य रहता है और पर सामान्य जो है तीनों में नहीं रहता द्रव्यों में ही द्रव्यत्व रहता है द्रव्यों में ही द्रव्यत्व रहता है इसलिए ये जो द्रव्यत्व सामान्य है यह छोटा सामान्य है गुणों में गुणत्व रहता है यह गुणों में ही रहता है द्रव्यों में नहीं रहता इसलिए गुणों में रहने वाला यह छोटा सामान्य ऐसे कर्मों में कर्मत्व रहता है तो कर्मत्व जो है छोटा सामान्य क्योंकि केवल कर्मों में रहता है लेकिन एक ऐसा सामान्य है जो तीनों में रहता है वो महासत्ता कहलाता है वह पर सामान्य कहलाता है इस रूप में दो प्रकार के सामान्य पकड़ में आ रहा है आप सबको नहीं आ रहा है आप मेरी ओर देखिएगा द्रव्य है ये जो है ना इसको कहते सत्ता और कर्म है इसमें भी जो है ये जो है सत्ता तो उसमें भी वैसा ही वैसी सत्ता इसमें भी वैसी सत्ता दोनों है है ना ऐसे कर्म है गुण है द्रव्य है तीनों में एक जैसा है ना स्वभाव और जितने भी द्रव्य उन सब में है, है आता है और वही है है उस जैसा ही कर्म गुणों में भी आ रहा है उस जैसा ही कर्मों में भी आ रहा है एक जैसा है ना सब में है है है कर्मों में भी सब में ऐसा ही आएगा गुणों में भी ऐसा ही आएगा और द्रव्यों में भी वैसा ही आएगा तो तीनों में समान रूप से आ रहा है मतलब ये है जो है तीनों में बराबर रहता है जितने भी कर्म है जितने भी द्रव्य जितने भी गुण हैं सब में एक जैसा रहता है तो ये तीनों में रहने के कारण से इसको इस सामान्य को बड़ा सामान्य कहते ये अब आपको समझ में आ गया अब छोटा सामान्य हम ले रहे हैं नहीं। आ, जी हाजी तीनों में छो में छ नहीं।, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखिए ये ये द्रव्य में जो है ना द्रव्य में जो सामान्य है वही तो है उसको अलग से कोई थोड़ा कह रहे हैं आप द्रव्य द्रव्य है। हाँ, है। हाँ, तो है, हाँ, है। हाँ, तो विशेष आप ऐसा ऐसा है आप ये कहना चाहते हैं, सामान्य है यानी सामान्य से अलग है क्यों कोई है हाँ ये बताना पड़ेगा आपको इधर उधर तो मत जाइए पहले इस बात को समझ लिया इस बात को समझ लीजिएगा ये जो द्रव्य है ना ये जो है ना वही तो है। सामान्य है सामान्य है है ना आ, तो ठीक उससे आप क्या कहना चाह रहे हैं सामान्य तीन दी, नहीं है और भी है भी भाई वो उस द्रव्य को जो है बोल रहे हैं वही तो सामान्य हो गए ना अब उस सामान्य से भी अलग कोई चीज है क्या ये मेरा प्रश्न है कौन है, है, है। नहीं वो विशेष को भी हम मान लिया विशेष को मान लिया हाँ। तो सामान्य सामान्य रूप में भी तो है ना सामान्य सामान्य रूप में है ऐसा नहीं होता है ये तो आपको समझना सामान्य ही कहेंगे उसको सामान्य सामान्य के रूप में होता है इसका मतलब है सामान्य एक ही है ना वो अनेक थोड़ा होंगे हाँ जी है पर तो सत्ता की जैसे है जब वे सत्ता है तो, द्रव्य द्रव्य है, तो मतलब ने यहाँ छह पदार्थों को लिया है तो मतलब वो मान रहे कि छह पदार्थो की ठीक है तो ऐसा तो नहीं कह सत्ता नहीं है तो उस दृष्टि से मैं कहना चाहता था की छह पदार्थों में आ, वो लगना चाहिए। मतलब यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ जिसको आप कहना चाह रहे है उस रूप में वो पदार्थ है उसकी उस रूप में सत्ता है उसमें कोई आपत्ति नहीं केवल इतना है मात्र को मत लीजिएगा भाई देखिए सामान्य है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पहले इस बात को समझ लीजिएगा सामान्य है इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है पर ये जो सत्ता जिसको कह रहे हैं ये सत्ता सत्ता में सत्ता नहीं रहती है जैसे द्रव्य में सत्ता है ठीक है ना मतलब ये जो सामान्य है ये द्रव्य में है यही सामान्य गुण में है यही सामान्य कर्म में है ऐसे क्या सामान्य में भी कोई सामान्य है पहले इस बात को समझ लीजिए आप जब में में सामान्य है। में सामान्य गुण और कर्म में सामान्य हाँ सत्ता सामान्य की बात कर रहे हैं सामान्य तो तीनों में है यही कहता जा रहा था आगे बढ़े सत्ता सामान्य है वो क्या विशेष में में और इसमें नहीं, नहीं है ना यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सत्ता में सत्ता नहीं होती है वो सत्ता ही किसी के आश्रित है जी, जो सत्ता किसी के आश्रित हो, तो क्या उसकी सत्ता को हमारे देखिये वो, वो अलग स्थिति है पदार्थ के रूप में उसकी सत्ता हमें कोई आपत्ति नहीं है पर यहाँ जो बात कही जा रहा है की द्रव्य है ये जो है ना वही तो सत्ता है वही तो सामान्य है इस रूप में देखिएगा जैसे मैं आप कह रहा हूं एक गुण है इससे आपको समझ में आएगा एक गुण है तो क्या वो एक गुण में है नहीं गुण में है एक गुण में। हाँ मतलब जो जैसे रूप गुण है रूप रूप एक रूप गुण है तो एक रूप हो गया और एक संख्या हो गया तो क्या ये एक संख्या रूप में है नहीं।, नहीं है ना ऐसे ही यहां पर जो द्रव्य है जो है जो बोला जा रहा है वो सत्ता सामान्य है वो जो सामान्य है वो द्रव्य में है जैसे सामान्य द्रव्य में है ना ऐसे ये सामान्य जो है गुण में भी है ऐसे ये सामान्य जो है ये कर्म में भी है क्योंकि ये सामान्य तीनों में रह रहा है ना एक ही सामान्य तीनों में रह रहा है और आप ये कहना चाहते हैं सामान्य में फिर एक सामान्य रहता है वो कौन सा है हाँ मैं तो सिर्फ देखना कहना चाह रहा था कि जैसे द्रव्य है द्रव्य की सत्ता है कर्म है कर्म की सत्ता है गुण है गुण की सत्ता है तो भाई ये जो सामान्य समवाय है इनकी सत्ता है जो तो हम फिर छो के लिए कहेंगे जो छह हैं, इनमें सत्ता जो एक चीज है वो एक जाति के रूप में है जो तो सामान्य है आप जो कहना चाहते हैं उस बात को समझ लीजिएगा ये जो द्रव्य गुण और कर्म में जो रहने वाला है वही तो चौथा पदार्थ है आ, वो तो है तो उस पदार्थ में फिर और कौन सा पदार्थ ला रहे है? ये मेरा प्रश्न है या आप इस रूप में समझो ना मतलब द्रव्य जो है वो जो द्रव्य है गुण है कर्म है ये तीनों में जो है है, है ये इसी का नाम है सामान्य है। और ये सामान्य जो है वो तीनों में रह रहा है तो इसीलिए तो इसको चौथा पदार्थ मान लिया ठीक है ना ये चौदह पदार्थ हो गया अब दूसरा है द्रव्य से आ, गुण अलग है ठीक है ना द्रव्य से गुण भिन्न है इस भिन्नता को विशेष कह दिया ठीक है ना जो गुण में है वो द्रव्य में नहीं है वो क्या है विशेष उसको आपने अलग पदार्थ मान लिया पांचवा ठीक है ना अब जो छठा पदार्थ में आइएगा द्रव्य और गुण इनका परस्पर संबंध है उसको सममाई कहते हैं ठीक है ना तो ये जो तीन तीनों हैं सामान्य विशेष और समवाय ये तीनों इन तीनों में रहते हैं ठीक है ना इसलिए इनको अलग पदार्थ माना है जैसे द्रव्य में गुण रहता है ना तो द्रव्य को अलग माना गुण को अलग माना ऐसे ही द्रव्य में कर्म रहता है तो इसलिए द्रव्य को अलग माना गुण को अलग माना कर्म को अलग माना ऐसे ही द्रव्य में सत्ता रहती है सामान्य रहती है उसको भी अलग माना ऐसे ही द्रव्य में विशेष रहता है उसको भी अलग माना तो मान तो रहे हैं तो जो सत्ता है वो सत्ता तीनों में ही तो है चौथा कौन सा ऐसा है जिसमें रह रहा है आप कहना चाहते हैं ये मेरा कथन है आप लोगों को पकड़ में आ रहा है आपको है ना उसमें कोई आपत्ति नहीं वो अलग अलग, अलग अर्थ में है वो वो ये सामान्य के अर्थ में नहीं बता रहा है वहां पर वो सामान्य को लेकर के नहीं बताया वहां छे पदार्थ जो है वो इस सामान्य जाति को लेकर के नहीं बताए गए वहां पर वो पदार्थ हैं अपने आप में उसका अस्तित्व है आ, सत्ता है वो सत्ता द्रव्य में है वो सत्ता गुण में है वो सत्ता मतलब वो जो सामान्य है जो आप कह रहे हैं वो सामान्य द्रव्य में है वही सामान्य गुण में भी है वही सामान्य कर्म में भी है अब आप ये कहना चाहते हैं वो सामान्य में भी कोई सामान्य है ऐसा थोड़ा है वो वही तो सामान्य इन तीनों में है इस रूप में आप समझ लीजिएगा पकड़ में आ रहे हैं इसमें इस तो है कि हम जैसा जैसा ये की भी तो फिर वो छठा सातवा पदार्थ हो जाएगा ना, क्या ना हाँ वो वो अनावस्था वो छठा सातवा पदार्थ हो जाएगा मतलब आप सत्ता के अंदर एक दूसरी सत्ता मान रहे है ऐसा नहीं होता है मतलब ये जिस जो द्रव्य में है पन जो ला रहे हो वो उस हेपन को ही तो सामान्य कहा फिर उस सामान्य में फिर और क्या सामान्य लाना चाह रहे हो आप? जी जी तो ये तो, तो, है, है तो, दे। तो ये ये वो वो हैपन हैपन है है है है है सामान्य मतलब मतलब बात अलग उसका अस्तित्व और सत्ता सामान्य अलग है देखिए यहाँ तो यही तो कहना चाह रहे हैं ना जैसे द्रव्य है गुण है हा? कर्म है ये जो है ना ये है तीनों में बराबर है इस कारण से इन तीनों में सत्ता सामान्य कारण से ये जो सा, जो हैपन है ये हैपन जो है तीनों में बराबर होने के कारण से इस हैपन को सामान्य शब्द से कहा जा रहा है ये बात है समझ में आ गया ना अब वो जो हैपन को ही एक अलग हैपन में भी एक और सत्ता आप लाना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता यह मेरा कथन है जैसे गुण में दूसरा गुण नहीं ला सकते हो ऐसे ही सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं ला सकते विशेष में कोई दूसरा विशेष नहीं ला सकते और सामान्य में कोई दूसरा सामान्य नहीं ला सकते ये मेरा कथन है इसलिए ये तीन ही है मुख्य रूप से तो द्रव्य है गुण है कर्म है इन तीनों में बराबर है है जो भाव आ रहा है उसी भाव का नाम है सामान्य और ये महासामान्य इसलिए कहते हैं ये जितने भी द्रव्य है उन सब में जितने भी गुण हैं उन सब में जितने भी कर्म हैं उन सब में तो तीनों में बराबर होने के कारण से ये बड़ा हो गया सामान्य एक ये हो गया फिर एक छोटा सामान्य छोटा सामान्य उसको कहते हैं जो केवल द्रव्यों में होगा वो गुणों में नहीं होगा कर्मों में नहीं होगा उसको द्रव्यत्व कहते हैं और द्रव्यत्व केवल द्रव्यो में रहता है गुणों में नहीं रहता है इसलिए द्रव्यत्व जो है छोटा सामान्य होगा फिर ऐसे गुणों में गुणत्व रहता है वो केवल गुणों में रहता वो छोटा सामान्य हो गया और कर्मों में कर्मत्व रहता है वो छोटा कर्मत्व हो गया यानी छोटा सामान्य हो गया तो कर सकते हाँ बना सकते हैं नाथ तो, नहीं होता है पदार्थ तत्व नहीं होता है नहीं होता है द्रव्य वो द्रव्य द्रव्य को ही पदार्थ शब्द से बोल रहे हैं आप इसलिए पदार्थ तत्व कोई अपने आप में नहीं होता है नहीं होता है पदार्थ तत्व हाँ क्योंकि पदार्थत्व तो ये पदार्थत्व ऐसे थोड़ा होगा नहीं होता है वो वो तो केवल पदार्थ मतलब द्रव्य को ही आपने दूसरे शब्द से बोला जैसे आ, आ, क्या कहते हैं घड़ी बोला है तो घड़ित्व अलग है और वाचत्व अलग होता है क्या मतलब वाच कहते ना तो ये ये वही बात है अच्छा ठीक है ठीक है आप क्या कहना चाहते हैं मेरा पदार्थ गलत है बता से नहीं नहीं नहीं वो तो ठीक है व्याकरण की दृष्टि से नहीं बोला उन्होंने आप क्या कहना चाहते हैं जैसे द्रव्य तो ये एक सामान्य है जो गे गे, कहते हैं। क्या नहीं वो पदार्थ तो सामान्य होता नहीं है ना पदार्थ तो होता ही नहीं है इसलिए नहीं होता है क्योंकि द्रव्य होता है गुणत्व होता है कर्मत्व होता है तो वो पदार्थ द्रव्य ही है ना क्योंकि पदार्थ को ही तो आप द्रव्य कह रहे हैं पदार्थ को ही गुण कह रहे हैं और पदार्थ को ही कर्म कह रहे हैं ठीक है ना पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा पदार्थ शब्द से इन तीनों को कह रहे हैं पदार्थ शब्द से तीन ही ग्रहण होते हैं द्रव्य गुण और कर्म यहाँ पर अभी जो हम ये बोल रहे हैं यहां पर यानी जैसे द्रव्य बोलेंगे ना वो द्रव्य क्या पदार्थ है गुण क्या है वो भी पदार्थ है कर्म क्या है वो पदार्थ है बस ये वस्तुआत्मक है सामान्य विशेष पदार्थ तो है वो दूसरे ढंग से पदार्थ है देखिए, देखिए पदार्थ का मतलब है देखिए एक होता है वस्तु रूप में पदार्थ एक वस्तु रूप में पदार्थ नहीं है वहां उसको इसी रूप में कहते हैं क्योंकि ये जो पदार्थ पदार्थत्व नहीं बनता है पदार्थत्व तो अलग होता है द्रव्यत्व द्रव्य द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज है वहां पर इसलिए द्रव, द्रव्यत्व कहने पर उसका ग्रहण हो गया उसको, उसका वो द्रव्य के ही पदार्थ का पर्यायवाची माना है वहां पर शब्द शास्त्र में द्रव्य को ही पदार्थ वाच, वाची माना है इसलिए पदार्थत्व तो नहीं होता है देखिए छे छह पदार्थों में छह पदार्थों में ये जो पदार्थ है मुख्य रूप से तीन माना है और इन तीनों में रहने वालों को तीन अलग पदार्थ माना है उसकी मना नहीं है है बिल्कुल आप कह रहे हैं ऐसा ही लेकिन ऐसा होते हो भी तीनों को भी माना वो वो उसका जो पदार्थ तत्व इन इन, इनके रूप में वो पदार्थ नहीं है इन जैसे पदार्थ नहीं है वो तो तो ठीक है वो नहीं वो ये तो इसलिए बनेगा क्योंकि जो यहाँ पदार्थ जो कह रहे हैं वो पदार्थ शब्द तीनों के लिए ग्रहण होता है द्रव्य के लिए ग्रहण होता है इस अर्थ में जहाँ सामान्य और विशेष को कथन करना होता है वहां पर पदार्थ शब्द द्रव्य के लिए आता है गुण के लिए आता है कर्म के लिए आता है वहां विशेष सामान्य और समवाय के लिए नहीं आता है क्योंकि वही तो इनके अंदर रहने वाले हैं मैं कब मना तो कर तो रहा हूँ तो पदार्थ तो कहा कि ये है है गुण ऐसा कुछ कहा हुआ नहीं हाँ जी ठीक तो तो है ये गुण है देखिए तो, तो वो इसलिए किया जाता है यहाँ पर ये जो द्रव्य कहा जा रहा है तो द्रव्य का जिस रूप में ये द्रव्य है इस द्रव्य में रहने वाला एक सामान्य ऐसे जिस रूप में गुण है उसमें रहने वाला एक सामान्य है और जिस रूप में कर्म का उस रूप में रहने वाला एक सामान्य तो ये जो सामान्य है वो इन तीनों में रहने वाला होने के कारण से इसमें भी कोई और सामान्य नहीं रह सकता है इसलिए इसको अलग से उस रूप में पदार्थ नहीं माना ये समस्या से बोला पदार्थ मानने में दोष ही आएगा फिर सामान्य में भी कोई सामान्य रहता यह माना जाएगा और ऐसा नहीं होता है क्योंकि पदार्थ पदार्थ तत्व को एक जाति आप मानोगे ना पहले पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा पदार्थ तत्व को एक जाति बना दोगे आप तो यह माना जाएगा जाति में एक दूसरी जाति रहती है ये मानना पड़ेगा और ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता है संसार में कि जाति में कोई दूसरी जाति रहती है ऐसा व्यवहार नहीं होता है पकड़ में आ रही मेरी बात को अगर आप पदार्थ तत्व के रूप में छो में छः पदार्थों को मान करके पदार्थ तत्व अगर ऐसा बोलेंगे इसका मतलब है पदार्थ पदार्थ तत्व जो है एक जाति बन जाएगी और वो जाति जो है सामान्य में भी रहेगी हाँ और विशेष में भी रहेगी सामान्य और समवाय में भी रहेगी ऐसा कोई समवायु में कोई अलग कोई जाति नहीं रहती है जाति तो केवल तीनों में रहती है व्यवहार पूरे व्यवहार में तीनों में जाती रहती है सामान्य में कोई जाती विशेष में कोई जाती या समवाय में कोई जाती नहीं रहती ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता है लोग में इसलिए उसको उस रूप में पदार्थ यहां इस दृष्टि से नहीं माना ऐसा ही है इसका इसका व्याख्यान है आप उदय विषि का पढ़ लेना उन्होंने इसी रूप में लिखा है यहीं पर इन्हीं सूत्रों की व्याख्या में कहीं लिखा उन्होंने उन्होंने यही उदाहरण दिया कि द्रव्य का अगर कोई पर्यायवाची शब्द हो तो उसको आप उसको जाति नहीं बना सकते मतलब द्रव्य को आप पदार्थ भी बोले मान लो तो द्रव्य को कोई पदार्थ भी बोल देते ना लोक में तो द्रव्य में द्रव्यत्व है तो पदार्थ में पदार्थत्व तो भी होता है ऐसा नहीं बनता वो तो इसी का पर्याय वाची है तो वहां पर इस, इसी तरह कथन करके समझाया है कि अगर आप पदार्थत्व को लेकर अगर जाति बनाओगे तो फिर तो ये बहुत बड़ा दोष आएगा व्यवहार ही नहीं हो सकता इसलिए तो सामान्य रहता है ये ये बहुत बड़ा दोष है ये ऐसा व्यवहार लोग में नहीं होता है इसलिए ये ये सामान्य है इन तीनों में रहता है बाकी कोई है ही नहीं तो उसमें कहा रहेगा ऐसा है हाँ जी वो वो पदार्थ कहना दूसरे अर्थ में है वो पदार्थ जो कहना वहां वो व्यवहार में क्योंकि एक अलग व्यवहार हो रहा है उसका एक तो व्यवहारिक द्रव्य है ना ये ये व्यवहारिक द्रव्य है मतलब व्यवहारिक पदार्थ यू कहना चाहिए इसको कि आ, सब में एक जैसा जो दिख रहा है तो इससे एक अलग पहचान बन रहा है सामान्य से ऐसे ही भेद से एक विशेष पहचान बन रहा है और उस पहचान को व्यवहार में आपको प्रयोग करना पड़ेगा ये वो नहीं है ये उनसे अलग है जो आप वहां विशेषता को लाओगे नहीं तो ये वो नहीं है ये अलग है उनसे ये व्यवहार नहीं कर सकते ठीक है ना तो इसलिए उसको उस रूप में वहां पर पदार्थ माना है व्यवहार के लिए तो वैसा पदार्थ नहीं नहीं तो फिर ये सारे दोष आ जाएंगे पर सामान्य में सामान्य को आपको बिठाना पड़ेगा पर ऐसा लोक में व्यवहार होता नहीं क्योंकि तीनों ही मतलब ये सामान्य जो है तीनों में ही रहने वाला है सामान्य कोई चौथा ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें सामान्य रहता हो सामान्य तीनों में ही रहता है विशेष भी तीनों में ही रहता है और समवाय भी इन तीनों में ही रहता है इसलिए इसके अतिरिक्त कोई अलग चीज ही नहीं है तो ये जो महासत्ता जिसको बोला जा रहा है महासामान्य या इसको पर सामान्य जो कहते हैं ये तीनों में रहता है समस्त द्रव्यों में समस्त गुणों में समस्त कर्मों में ये हैपन है इसको कहते हैं महासत्ता और जो द्रव्यों में ही केवल रहता है उसको अपर सामान्य कहते हैं छोटा सामान्य कहते हैं वो केवल द्रव्यो में रहता है और केवल गुणों में रहता है या केवल कर्मों में रहता है फिर द्रव्यो में भी और छोटा बना सकते हैं द्रव्यो में भी छोटा में। एक घोड़ा द्रव्य है और एक गाय द्रव्य है तो गायों में ही गो रहता है वो सामान्य ऐसे ही अश्वों में अश्वत्व वो वो एक विभाग करते हैं फिर उसके अंदर आवांतर भेद तो कितने कर सकते हैं हाँ जी जैसा तो, तो वो तो वो को, नहीं? को, आप कैसे भी उसकी व्याख्या करो कोई आपत्ति नहीं हाँ। मुख्य बात यह है <laughs> मुख्य बात यह है की जैसे गुण में गुण नहीं रहता है कर्म में कर्म नहीं रहता है ऐसे ही सामान्य में सामान्य नहीं रहता ऐसे ही विशेष में विशेष नहीं रहता और समवाय में समवाय नहीं रहता बस इतना ही समझ लो इससे आगे जाएंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी ठीक है जी, जी द्रभी में द्रभी नहीं, नहीं मैंने बोला थोड़ा है द्रव्य में द्रव्य रहता है बोले नहीं चलिए चले तो हा जी ये कहते हैं अथ भावापेक्ष महासत्तापेक्षा तू विशेषापी भगवती उभयता महासत्ता की अपेक्षा जो विशेष है वो विशेष दोनों प्रकार से होता है सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है ये कहना चाहते हैं किसी की अपेक्षा से सामान्य है किसी का अपेक्षा से विशेष है नहीं नहीं ये कहना चाहते हैं ये जो भाव अपे भाव तो महासामान्य को लिया है उसकी अपेक्षा से जो विशेष है जिसको विशेष कहना चाहते हैं वो विशेष दो प्रकार का होता है सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है लेकिन भाव जो है वो सामान्य ही रहता है ये कहना चाहते हैं पृथ्वी आदिशु व्यक्तिशु विशेषेशु द्रव्यत्व सामान्य द्रव्यो पृथ्वी आदय स्तु व्यक्तयो विशेषा लेकिन व्यक्ति के लिए व्यक्ति के रूप में देखेंगे वो विशेष हो जाएंगे समझ में आ रहे ना जैसे द्रव्य के रूप में देखेंगे नौ द्रव्य है द्रव्य के रूप में देखेंगे तो सभी द्रव्य सामान्य है लेकिन पृथ्वी को केवल पृथ्वी को देखेंगे वो विशेष हो जाएगा केवल जल को देखेंगे तो वह विशेष हो जाएगा ऐसा तो कहते हैं व्यक्ति के रूप में तो विशेष होते हैं और द्रव्यत्व के रूप में सामान्य होते हैं परंतु द्रव्यत्व सामान्यमपी विशेषो अपी इति विवेक पर द्रव्यत्व जो है सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है द्रव्यत्व द्रव्यो में रहता है इसलिए सामान्य है गुणों में नहीं रहता इसलिए विशेष हो गया है में रहता इसलिए सामान्य रह इसलिए है कर्मों में नहीं रहता इसलिए विशेष है ऐसा सूत्रार्थ सत्ता सत्ता द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में अनुवर्तन ज्ञान के माध्यम से समान होने से अनुवर्तन ज्ञान से समान होने से केवल सामान्य कहलाता है ठीक है केवल सामान्य मतलब वो विशेष नहीं बन सकता है ना मतलब जो सामान्य जो बताए जा रहे हैं सत्ता को वो केवल सामान्य बना रहेगा वो विशेष कभी नहीं बनता ये कहना चाहते हैं तदेव विवरिनोति आचार्य इसी सामान्य को लेकर के और विस्तार से बताते हैं आचार्य बोलिए द्रव्यत्व गुणत्वम कर्मत्व च सामान्यानि विशेषाश्च तो कहते हैं द्रव्यु द्रव्यव गुणेशु गुण कर्मसु कर्मत्वि त्रीनी अपि अनुवर्तनात् सामान्या तीनों में अनुवर्तन होने के कारण से ये सामान्य हो जाते हैं तीनों में अनुवर्तन का मतलब द्रव्यों में द्रव्यव का अनुवर्तन गुणों में गुणत्व का अनुवर्तन और कर्मों में कर्मत्व का अनुवर्तन समान होने से ये सामान्य कहलाते हैं सामान्या ये सामान्य कहलाते हैं अथ सत्तापेक्षा सत्ता की अपेक्षा से महासामान्य की अपेक्षा से विशेषा ये विशेष कहलाते हैं में सत्ता तो व्यावर्तना व्यावर्त, भेद होने से सत्ता से व्यावर्तन होने से यानी सत्ता से भेद होने से द्रव्यवादी द्रव्यवादी का विशेषत्व होता ही है यहांकि द्रव्यवादीशु अभी सत्ताया अनुवर्तना द्रव्यवादी में भी सत्ता का विद्यमान होने से एवं द्रव्यव गुणव कर्मत्व सामान्य विशेष उभय विध इस प्रकार से द्रव्यत्व, गुणत्व कर्मत्व ये तीनों सामान्य और विशेष दोनों के रूप में विद्यमान होते हैं स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ सूत्रार्थ सरल है वैसे द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व सामान्य और विशेष होते हैं द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व सामान्य और विशेष होते हैं चले आगे अगला देखिएगा सामान्यानि विशेषाश्च इति एक सरणि विशेषाश्चार एक ही पदार्थ में सामान्यानि विशेषाश्च सामान्य और विशेष का ये जो सरणी ये जो सिलसिला चलती है ये कहां तक चलती है एक ही पदार्थ में ये सामान्य भी है और ये विशेष है आखिर कहीं तो रुकेगी ना ये स्थिति तो ये कहां जाकर के रुकेगी ये प्रश्न है तो कहते हैं सूत्र बोलिए अन्यत्र, अन्यत्र भ्यो भ्यो भ्या। भ्या। ये कहते हैं अंत्य भवा अंत्य जो अंत में रहने वाला है उसको अंत्य कहते हैं मतलब उसके बाद में और कोई नहीं है उसी को अंतिम पदार्थ कहते हैं तो अंतिम पदार्थ को अंत्य कहते हैं संस्कृत में और वो कैसा अंतिम पदार्थ है सर्वांत वो सबके अंत में है मतलब उसके बाद में और कोई है ही नहीं सबके अंत में का मतलब है जैसे आप कारण द्रव्यों को देख लीजिएगा सत्वरस्तम उसके बाद में महातत्व उसके बाद में अहंकार उसके बाद में मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियां तन्मात्राएं तन्मात्राओं के बाद में पंचमाभूत पंचमाभूत के बाद में कुछ नहीं वो है सर्वांग ऐसा पकड़ में आ गए इस रूप में आप समझ लीजिएगा और दूसरा अब ये जो पांच मूतों को मिला करके जो भी पदार्थ बने उनमें भी एक के एक से एक एक के एक ऐसे बनाते जा सकते हैं आप मतलब जैसे पंचमा भूतों से मिट्टी बनी है और उस मिट्टी से घड़ा बन गया अब घड़ा से कोई नया नहीं बन सकता हाँ जी, जी, जी, जी ये तो पहले क्या मतलब घड़े <laughs> को घड़े के रूप में रखते हुए नहीं नहीं ने। <laughs> करके दो चार घड़े लगा करके प्रश्न स्वामी हाँ जी मान लीजिए उसके बाद क्या भी हाँ वो वो ठीक है अगर आप मान लीजिए घड़े से अगर कोई बनाते हैं तो ठीक है बना दीजिएगा मान लेंगे यानी जैसे सब पुस्तकों को मिला करके एक और बड़ी पुस्तक आप बनाएंगे ठीक है फिर उस बड़ी से फिर कोई और बड़ा दिए कुछ भी बना दीजिएगा वो, बना वो बनाते बनाते कहीं तो आप रुकोगे ना जहाँ आप बना ही नहीं सकते हो उसको अंतिम मान लीजिएगा ना वो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा तो है ही नहीं अनंत आपके पास में अनंत ज्ञान नहीं है ये याद रखना आपके पास में अनंत ज्ञान है ही नहीं है तो आप कैसे कल्पना करेंगे शांत को अनंत मान करके आप वो कल्पना नहीं कर सकते तो ये माने कि मतलब हर वस्तु का एक आएगा। हाँ जी आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा जैसे परमात्मा ने अंत जब परमात्मा तक अंतिम चीज ला सकता है तो आदमी का तो कथा क्या है वो तो लाएगा ही परमात्मा नहीं नहीं परमात्मा ने निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ को ला सकता है परमात्मा भी उस पंचमा से नया पदार्थ नहीं बना सकता तो हम कहाँ के है कि हम लोग बनाते बनाते कहीं नहीं रुक सकते ये तो हो ही नहीं सकता <laughs> वो वो किसी अपेक्षा से वो है वो किसी अपेक्षा से मुझे भी हाँ। भिल्कुल भिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते उससे क्या <laughs> नहीं क्या <laughs> <laughs> नहीं उससे क्या कहना चाहते हैं <laughs> वो रुकती नहीं है वो एक अलग मोशन की दृष्टि से है वो तो ठीक है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं <laughs> है छोड़ दी में बस वो एक अलग वो देखिए वो गति वाली अलग मैटर है उसकी बात ही नहीं है <laughs> क्योंकि वो जो आप रुक नहीं रही ऐसा जो बोला जा रहे हैं वो नहीं वो तो केवल सृष्टि में क्योंकि सृष्टि का अंत आप आपने पाया ही नहीं है इसलिए सृष्टि बहुत लंबे चौड़ी कार के कारण से वो सृष्टि में गति करती जा रही है जा तो सृष्टि में है ना सृष्टि से बाहर तो जा नहीं सकती हो ठीक है वो सृष्टि के अंतर्गत गति है क्या कह रहे हैं ठीक है, तो थीक है। चलो कोई बात नहीं वो तो उस पर विचार कर लो कोई बात नहीं ऐसा है कोई भी बात विचार कर लेने पर कहीं ना कहीं तो जाकर के रुकेगी ना हादी <laughs> विचार भी शांति है शांति शांति विचार भी उस है, है। मतलब शांत पदार्थ हमेशा शांत ही रहते हैं याद रखना और अनंत पदार्थ सदा अनंत रहते हैं शांत को आप अनंत नहीं बना सकते अनंत को शांत नहीं बना सकते ये यूनिवर्सल लाह है बाकी मतलब यह कहते सार्वभौम सिद्धांत है अच्छा। अच्छा। चलिए हाँ जी कहां पर पहुंच गए थे हम हा तो ये कहते हैं सर्वांत जो सबसे अंतिम पदार्थ है विशेषे जो अंतिम पदार्थ होता है वो विशेष होता है क्योंकि उसके आगे तो कोई है ही नहीं है वही अंतिम है इसलिए वो विशेष है तो तेभ्य विशेषेभ्य द्रव्य गुण कर्मभ्य वो जो विशेष कौन होते हैं वो द्रव्य गुण और कर्म होते हैं अत्र अन्यत्र अर्थात उनसे भिन्न अर्थात तत्पूर्ववर्तीशु ही अनु अनुयोज्या उन द्रव्य गुण कर्म से जो पूर्ववर्ती होंगे उन्हीं में सामान्य विशेष का कथन करना चाहिए तत्पूर्वावर्तीशु अनुयोज्या ये सामान्य विशेष को उससे पहले वाले द्रव्यों में पहले वाले गुणों में पहले वाले कर्मों में लगा लेना चाहिए यह कहना चाहते हैं अभी बताता हूं अनुयोज्या सरणी रेशा ये सरणी जो सामान्य विशेष रूपी जो प्रक्रिया है ये अंतिम पदार्थों से पूर्व वाले पदार्थों में लागू कर लेना चाहिए सामान्य विशेषाश्च बवंती थी ये सामान्य और विशेष ये पूर्ववर्ती द्रव्यो में गुणों में कर्मों में होता है ऐसा समझ लेना चाहिए वही तो कहना चाह रहे हैं अंतिम में नहीं अंतिम जो पदार्थ है उससे पहले पहले जितने भी पदार्थ है वो सामान्य भी होते हैं विशेष भी होते हैं और जो अंतिम विशेष है उस अंतिम विशेष का सामान्य नहीं होता है ये कहना चाह रहे हैं <laughs> हाँ नहीं होता है फिर तो कैसे होगा वो तो अंतिम माना है तो सामान्य तब होगा ना उसके आगे कोई बन जाए नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं वो तो वो तो जैसे, जैसे मान लीजिए इस पदार्थ को सर्वां मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ इसके आगे कोई नहीं बन नहीं सकती तो अब ये क्या है ये विशेष ही तो होगा जी जैसे ये जल ये हाँ हाँ ये विशेष ये विशेष कहलाते हैं। तो द्रव्यत्व में सामान्य में हमें कोई आपत्ति नहीं है ना जब ये विशेष बन गए ना पृथ्वी केवल व्यक्ति के रूप में विशेष देखा है न उसको केवल विशेष के रूप में देखिएगा ना फिर वहां सामान्य कैसे बनेगा वो विशेष नहीं उस रूप में तो सामान्य का कोई निषेध नहीं कर रहे लेकिन जब अंतिम पृथ्वी केवल पृथ्वी को देखेंगे उस पृथ्वी के आगे और कोई तो है ही नहीं उसका कारण तो मतलब उसका कोई कार्य तो है नहीं। ही नहीं है वही अंतिम कार्य है तो अंतिम कार्य जो होता है वो विशेष ही होता है ये कहना चाह रहे हैं वो तो स्वीकार कर ही ना पहले तो विशेष तो, तो तो तो मतलब जो जो पृथ्वी तो जो है तो, तो सभी पृथ्वी के पदार्थों को आप कह रहे हैं ना नंत्यूप तो में बात हो करूँ जो पदार्थ हाँ। उसके कण उस तो तो जितने तो उस व्यक्ति जो, तो तो जो है ना व्यक्ति व्यक्ति को लीजिएगा व्यक्ति अंतिम विशेष कहलाता है वो एक ही व्यक्ति है वो जो अंतिम जो कार्य है वो परमाणु नहीं है अंतिम कार्य वो व्यक्ति है परमाणु है देखिए जो निर्माण प्रक्रिया में मेरी ओर देखिएगा जो बनते बनते बनते जो अंतिम पदार्थ है अंतिम पदार्थ जो है उस अंतिम पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बन सकता वो वही रुक गया अब वो क्या कहलाएगा वो एक व्यक्ति को देखिएगा वो विशेष ही कहलाएगा वो विशेष सामान्य नहीं होगा इस से तो लग है। हाँ तो जो तो आप आप क्या कहना चाह रहे मैं समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो अंतिम पदार्थ है वो और फिर जल का जो अंतिम पदार्थ वो नहीं, अब तो जल को तो जी। अच्छा केवल पृथ्वी हाँ तो केवल पृथ्वी तो एक ही है ना पृथ्वी के तो भी बहुत सारे हैं। वो कोई बात नहीं है है तो पृथ्वी है ना यही तो तो तो मैं बताना चाह रहा है वो पृथ्वी उनमें रहेगा बता नहीं पृथ्वीत्व का मतलब है उस पृथ्वी से कुछ ना कुछ बनी जा रहे हैं आगे पृथ्वी से घड़ा बन गया वो तो, एक से तो नहीं बन रहा है सबसे मतलब केवल पृथ्वी के परमाणुओं से मिलकर के, के से बन गए ना मतलब केवल पृथ्वी का मतलब यहाँ मूल कारण को नहीं ले रहे ये जो पृथ्वी धरती दिख रहे हैं ना चर्चा तो इसी की चर्चा चल रही है उसमें तो वो सामान्य है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आप ये तो से इसका है। हाँ जी <laughs> सुनिए इस, इस, सुनिए हाँ अगर इसका ग्रहण कर रहे हैं तो कौन इस पृथ्वी से और भी बनते जाएंगे ना घड़ा बनेंगे ये इस तरह का बनेंगे तो अंतिम जाकर के कहीं तो रुकोगे ना वो जो जहां रुकोगे वो विशेष है आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं आप ये कहना चाह रहे हैं पृथ्वी जैसे मिट्टी है मिट्टी में बहुत सारे कण है हाँ तो मूल पृथ्वी तो जो है ना वो तो ठीक है वो तो विशेष ही कहलाते हैं सामान्य नहीं कहलाते हैं तो उस अगर उसकी चर्चा आप करना चाहते हैं तो वो विशेष ही है वो तो सामान्य उस रूप में सामान्य उसको मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ पहले भी उसको मैंने मान लिया पर उस केवल पृथ्वी से जब नया नहीं बन रहा है उस दृष्टि में वो विशेष है बस बस इतना ये कहना चाह रहा हूँ वो तो आ, ये वही अपने क्या नाम है नहीं अपने उदयवीर जी ने वहाँ पर वो जो आप सामान्य कहना चाह रहे हैं उसको सामान्य भी नहीं मान रहे हैं वो विशेष ही होते हैं मतलब पृथ्वी पृथ्वी तो पृथ्वी के जितने भी परमाणु हैं वो सब आपस में सामान्य तो हैं वो नहीं मान रहे हैं वहाँ पर उसका कोई हेतु नहीं दिया उन्होंने और जो भी हेतु दिया वो सिद्ध नहीं होता है वो तो वो नहीं मानेंगे लेकिन तो वहाँ सामान्य है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है वहां जो विशेष उसको कहा जा रहा है वो इस रूप में नहीं कहा जा रहा है कि वहां विशेष उससे कोई नया तत्व नहीं बन रहा अंतिम होने के कारण से वो विशेष है बस इतना ही वहां पर हेतु है और यहां जो विशेष जो कहा जा रहा है कि जिसको बनाते बनाते अब इसके बाद में आगे कोई नया पदार्थ नहीं बना सकते है उस दृष्टि में वो केवल विशेष कहलाता है ये कहना चाह रहे बस केवल इसका इतना ही अर्थ है यहाँ पर हाँ जी हाँ हाँ बोलिए एंड एंड तो भी हुआ तो में बचता गार्ब। है है है गार्ब वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो तो विशेष हुआ बाकी सब तो कुछ सामान्य होगा नहीं जि, जिस विषय में जिसको आप एंड कह रहे हैं उस विषय में वो विशेष है वो हमें कोई आपत्ति नहीं है तो बहुत बड़े बढ़ते है कुछ आगे, आगे, आगे नहीं बन रहा मतलब सबसे महान चीज होगी उसको महानिक वो कौन सी चीज है उनका कथ तो तो नहीं नहीं नहीं वेस्ट से भी तो, तो कुछ बना रहे हैं ना नहीं गुरुजी सब बिल्कुल गंदगी बदबू उसको विशेष कह सकता नहीं नहीं नहीं जो आप जो आपकी दृष्टि से वो एंड हो सकता वो सड़ दल गया तो हाँ। कुछ नहीं और उसको नहीं।, नहीं नहीं नहीं वो उसका बनता है ना वो खाद बन गया वो वाँ। वाँ। दिके दिके दिके दिके दिके अब अब उस खाद खा और कोई नया नहीं बन सकता है बस खाद अंतिम हो गए वो इस रूप में ये तो वो हो गया। बस वो मतलब वो तो चक्की तो अलग बात है मतलब खाद से कोई नया पदार्थ नहीं बना है ना खाएगा? खाएगा वो वो खाएगा अलग चीज़ है। <laughs> चलिए मतलब खाना एक अलग हो गया मतलब उसका नया प्रोडक्ट जो है ना वो नई नहीं है बस अंतिम तो खाद हो गए बस ये नया प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्या केचप केचप में उसको सेव था। खाद खाद बना। फिर उस खाद को लिया लेकर के बना ले बना बना दिया, दिया।, दिया।, दिया। मिट्टी बना। तो, तो नहीं वो तो वो तो बनेगी ही ना उसमें कोई आपत्ति नहीं वो तो मूल कारण के रूप में जब वो केंचवा जो खाता है उसके लिए मूल कारण हो गए वो वो हमारे लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है ये समझना वो हमारे लिए नहीं है वो तो कारण के रूप में आ गए जैसे मतलब उसके लिए वो मिट्टी हो गई हमारे लिए तो खाद अंतिम चीज हो गए ना क्या बना सकते हैं नहीं।, नहीं पूरा तो हो गया क्या बना सकते उसको नहीं। नहीं। नहीं। तो फिर क्यों उसको खैर ठीक है कोई बात नहीं ना कह लू यहां से ना कहूं अंत्य विशेषा उभय आपन अंतिम विशेष जो है उभय विधता को प्राप्त नहीं हो सकते ते तो विशेषा एवं वो केवल विशेष ही होते हैं व्यावृत्ते है तत्र स्थिर क्योंकि व्यावृत्ति भेद न भेद भेद की स्थिरता वहाँ पर होने से यानी विशेषता की स्थिरता वहाँ पर होने से तेषाग्रे विशेष अभाव उसके आगे और कोई विशेष बनने की स्थिति नहीं है कर्मजात कर्मजात तो उत्षेपनादि गुण जातो गंधादि द्रव्य जातो पृथ्व्यादि ये सब विशेष को बता रहे हैं यानी कर्म जाति में उत्षेपनादि अंतिम है और गुण जाति में गंधादि अंतिम है और द्रव्य जाति में पृथ्वी अंतिम है ऐसा ये विशेष कहलाते हैं। यानी बहुत सारे गुण हैं सामान्य हैं पर उन बहुत सारे गुणों में जो गंध गुण को लाएंगे वो विशेष हो गए फिर उस विशेष गंध का फिर और कोई विशेष आगे नहीं बनता बस वो अंतिम ये इसका भी प्राय है ठीक है सूत्रार्थ लिखना है ना आप लिखिएगा एक वस्तु में एक वस्तु में सामान्य और विशेष का एक वस्तु में सामान्य और विशेष का प्रयोग अंतिम विशेषों से यह अंतिम विशेषों को छोड़कर ऐसा करिए अंतिम विशेषों को छोड़कर पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती द्रव्य गुण और कर्मों में होता है हाँ जी एक वस्तु में सामान्य और विशेष का प्रयोग अंतिम विशेषों को छोड़कर के पूर्ववर्ती द्रव्य गुण कर्मों में होता है हो गया स्पष्ट बस इतना ही रखते हैं ओंकार ओ... प्रणाम